ये सब के सब अब फटाफट कार से निकलकर भागने की फिराक में थे लेकिन विक्रांत ने जैसे ही इन्हें कार से निकलते देखा लपक कर अपनी गाड़ी से बाहर आ गया अभी भी उसने हाथ में गन पकड़ी हुई थी और चिल्लाते हुए कहा हिलना नहीं विक्रांत के इस रूप को देख नैना भयभीत हो गई उसे समझ नहीं आ रहा था की विक्रांत के सिर कौन सा भूत सवार हो गया आज तक उसने विक्रांत को इस रूप में नहीं देखा था विक्रांत कुछ अनहोनी ना कर बैठे इसीलिए वो भी फटाफट गाड़ी से निकलकर बाहर आ गए बाहर आकर उसने विक्रांत से गन मांगते हुए कहा विक्रांत पागल मत बनो गन वापस करो मुझे कुछ मत करो वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी प्लीज गन वापस करो आज शायद पहली बार नैना को विक्रांत से इतना डर लग रहा था और ये डर उसे खुद के लिए नहीं लग रहा था बल्कि वो विक्रांत के लिए ही डर रही थी नैना विक्रांत के हाथ से गन झपटने के लिए आगे बढ़े लेकिन तभी उसने फिर से हवा में हाथ करके एक और फायर कर दिया बोला ना रुक जाओ वही के वही वरना सबको गोली मार दूंगा एक कदम आगे मत बढ़ना इस बार विक्रांत की धमकी ने पांचों गुंडों की हालत खराब कर दी वैसे भी अब वो बचकर भागने की हालत में नहीं थे पहली बात तो उन सभी ने पैर में कुछ भी नहीं पहना हुआ था और दूसरी बात ये रोड अंडर कंस्ट्रक्शन थी रोड पर मोटे मोटे पत्थर पड़े हुए थे जिस पर बगैर जूते के भागना बेहद मुश्किल था तो उनके पास रुकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था विक्रांत यह सर्विस रिवॉल्वर है एक एक गोली का हिसाब देना पड़ता है तुम क्या कह रहे हो नैना अब तक काफी डरी हुई थी उसने विक्रांत को समझाते हुए कहा नैना चुप रहो विक्रांत ने नैना को चुप कराते हुए तो नैना को कुछ समझ नहीं आ रहा था की विक्रांत के मन में इस वक्त क्या चल रहा है ऐसा लग रहा था की आज वो विक्रांत से पहली बार मिल रही है विक्रांत उसके लिए अजनबी है क्यूँकी आज से पहले उसने विक्रांत का ये रूप देखा ही नहीं था विक्रांत तुम तुम क्या करने जा रहे हो क्या सोच रहे हो तुम नैना के चेहरे पर डर के मारे पसीना आना शुरू हो गया विक्रांत ने नैना की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया वो चुपचाप उन पांचों की तरफ बढ़ने लगा उनकी तरफ बढ़ते हुए ही गोली मार दूंगा इधर आओ सब इधर आओ विक्रांत की आवाज उन पांचों के कान में करंट की तरह लग रही थी सबके सब पीछे मुड़कर विक्रांत की तरफ दबे हुए कदम से बढ़ने लगे अभी तक उनके चेहरे पर जो मौज मस्ती का माहौल था उसकी जगह पर खौफ और बौखलाहट का एक्सप्रेशन आ चुका था पांचों के पांच दबे पांव विक्रांत की तरफ बढ़ने लगे बैठ जाओ पांचों बैठ जाओ, जाओ जमीन पे। चुपचाप। विक्रांत ने जमीन की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा वो पांचों गुंडे अपने हाथ को ऊपर किए हुए चुपचाप जमीन पर बैठ गए फिर विक्रांत ने नैना की तरफ देख दहाड़ते हुए कहा अरेस्ट करो इन सालों को नैना सन रहेगी उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था अब वो क्या करे अरे सुना नहीं सुनाई नहीं दिया क्या मैंने कहा हथकड़ी निकालो और पहनाओ इन सबको और हेड क्वार्टर पे इन्फॉर्म करो कि हमने बैंक के लुटेरों को अरेस्ट कर लिया है क्या क्या मतलब तुम्हारा नैना ने कन्फ्यूज होते हुए कहा उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या विक्रांत ने नैना को डांटते हुए कहा ये ये लोग बैंक रॉबरी केस के मुजरिम हैं हम इन्हीं लोगों की तलाश में थे ना जल्दी करो अब पकड़ो जल्दी अरेस्ट करो इतना कहते हुए विक्रांत ने अपने पास रखी हुई हथकड़ी बाहर निकाल ली और फिर वो एक लड़के की तरफ हथकड़ी लेकर बढ़ने लगा वो जिस लड़के को हथकड़ी पहनाने के लिए आगे बढ़ रहा था उसने सिर्फ पैंट पहन रखा था साथ ही उसने इतनी ज्यादा शराब पी रखी थी कि दूर से ही उसके शरीर से बदबू आ रही थी विक्रांत विक्रांत अभी उसके करीब था कि अचानक से का अदृश्य इंडिकेटर बीप मारने लगा उस बीप की आवाज सुनते ही विक्रांत ने एक जोर की लात उस लड़के के मुंह पर रख दी और फिर जैसे ही वो जमीन पर गिरा तुरंत ही उसका बाल पकड़कर हवा में उठा दिया और फिर से उसे जमीन पर दे पटक डाला जोर की आवाज के साथ वो लड़का जमीन पर चित हो गया उसके गिरने से वहाँ पर हल्की धूल भी उड़ती नजर आने लगी इसके बाद विक्रांत ने उसके हाथ से फोन छीन लिया और इसे जमीन पर पटक कर पैर से तोड़ डाला साले पुलिस से चला दिखाता है हम खुद पुलिस वाले हैं। विक्रांत ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा दरअसल उस लड़के ने चुपके ऐसी मोबाइल निकाल रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी वो विक्रांत की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करके पुलिस में कम्प्लेन करने की फिराक में था लेकिन विक्रांत के अदृश्य इंडिकेटर ने पहले ही उसे संकेत दे दिया था की यहाँ पर कोई रिकॉर्डिंग चल रही है तो उसने गुस्से में आकर उस लड़के को पीटना शुरू कर दिया उधर नैना के माथे पर डर के मारे फिर से पसीना आना शुरू हो गया था सर, सर, सर, हम लोग कोई क्रिमिनल नहीं है सर हम तो बस रोड पर थोड़ी मस्ती कर रहे थे हमें माफ कर दो। अब दोबारा कभी ऐसा नहीं करेंगे माफ कर दो साहब एक लड़के ने विक्रांत के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा सारे तुम तो लोगों को ज्यादा ही चर्बी चढ़ गई है पहले तो बैंक लूट के भागा और फिर पुलिस वाले की गाड़ी रोकता है इतना कहकर उसने उस लड़के के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया थप्पड़ पड़ते ही मानो उसका शरीर कांप उठा। वो किसी तरह से खुद को संभालने लगा साहब आपको कोई गलतफहमी हो गई है आप गलत समझ रहे हैं हमें। हम लोग चोरी डाके का, का काम नहीं करते हैं। यकीन करो फिर से उस बिना शर्ट वाले आदमी ने दर्द से करहाते हुए कहा गलतफहमी हाँ विक्रांत ने फिर से उसे उठाकर गाड़ी के दरवाजे ऐसी भिड़ा छोड़ दिया अब तो मानो उसके होश उड़ गये हूँ वो बेसुद होकर जमीन पर गिर पड़ा अब उसके पास कुछ भी बोलने को हिम्मत नहीं पड़ी थी मैं बता रहा हूं ना विक्रांत ने सख्त लहजे में बोलना शुरू किया ये जो बैंक के लुटेरे थे इनमें चार जेंट्स थे और एक लेडीज थी ठीक तुम ही लोगों के जैसा ग्रुप था अब तुम लोगों को जो कहना है थाने चलकर कहना फिर विक्रांत ने नैना की तरफ घूरते हुए देखा हथकड़ी लाओ जल्दी खड़ी खड़ी देख क्या रही हो अरेस्ट करके इन सबको गाड़ी में डालो और जल्दी हेडक्वार्टर फोन करके इन्फॉर्म करो की हमने लुटेरों को अरेस्ट कर लिया नैना भचक होकर अपने हाथ में हथकड़ी ले विक्रांत को देख रही थी उसे मानो को सूझ ही नहीं रहा था हे हे तुम कब तक ऐसे डर डर के नौकरी करती रहोगी विक्रांत नैना के चेहरे को देखकर बता सकता था कि इस वक्त वो काफी डरी हुई नजर आ रही थी तुम इन लोगों से डर रही हो क्या इसीलिए तुम हथकड़ी नहीं निकाल रही हो क्या ओहो तुम्हें इन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है अगर इन्होंने कुछ भी करने की हिम्मत की तो तुम्हें तो पता ही है की हेडक्वार्टर से शूट का ऑर्डर है एक मिनट में सबको मौत की नींद सुना के रख दूंगा नैना अबाक रहकर सिर्फ विक्रांत की बातें सुन रही थी उसे समझ नहीं आ रहा था कि ना जाने क्यों विक्रांत आज इतने आक्रामक रूप में नजर आ रहा है नैना को यह बात अच्छे से पता थी कि पुलिस को अपनी एक एक गोली का हिसाब देना पड़ता है अभी विक्रांत दो गोली फिजूल में शूट कर चुका है और अभी और भी शूट करने की बात कर रहा है ऐसे में अगर किसी ने डिपार्टमेंट में कम्प्लेट डाल दी तो फिर विक्रांत के साथ ही नैना को भी अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा सर हम लोग कॉमन सिविलियन है हम सीधे साधे लोग हैं हम इतना बड़ा क्राइम कभी नहीं कर सकते हम लोग निर्दोष है सर प्लीज निर्दोष लोगों को झूठे केस में मत फंसाइए सर फिर से वो बिना शर्ट वाला आदमी बोल उठा ऐसा लग रहा था कि इन पांचों में वो ही गैंग लीडर था क्योंकि बाकी के सब शांत होकर बैठे थे सिर्फ वही बार बार विक्रांत से छोड़ने की मिन्नतें कर रहा था निर्दोष लोग निर्दोष लोग हाँ विक्रांत ने दांस पीसते हुए कहा और फिर से उसके गाल पर जोर का तमाशा जड़ दिया रोड ब्लॉक करते हो सड़क पर दबंगई करते हो पता भी है तुम लोग किसका रास्ता रोक रहे थे विक्रांत लगातार अपने हाथ चलाते हुए उसके गाल पर थप्पड़ मारे जा रहा था इसके साथ ही वो सवाल भी किए जा रहा था सर प्लीज हमें माफ कर दो प्लीज प्लीज माफ कर दो ऐसा कुछ नहीं करेंगे कभी किसी का रोड ब्लॉक नहीं करेंगे सर बस एक बार माफ कर दो एक बार माफी दे दो साहब बिना शर्ट वाले लड़के ने गिड़गिड़ाते हुए कहा अरे क्यों नहीं ब्लॉक करेंगे रोड तो तेरे बाप की है ना तेरे बाप की रोड पर भला किसी और कुछ क्यों चलने दोगे हाँ विक्रांत ने इतना कहते हुए फिर से उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया